मैं दिल से नमन करता हूं ए, मैं मेरा नाम फूल कुमार गाँव भैंडी मातो तहसील महम जिला रोहतक मैं 2009 मैं 2009 से कुदरती खेती कर रहा हूं और तीन एकड़ में मैंने बाग लगाया है पंच क्षत्रिय बागवानी और गन्ना है चना लगाया है सरसों लगाई है जिसकी औस्त पैदावार सरसों मेरे मेरी पैदावार 20 मण तक रही है गन्ना 200 सौ तक मेरा निकलिया है और जैसे जैसे हमारा खेत पुराना मतलब टाइम बढ़ रहा है ऐसे ऐसे बहुत अच्छी पैदावार भी बढ़ रही है और हमारी समस्याएं हैं वो लगभग खत्म ख़त्म होने के उसमें है हर साल प्रतिवर्ष सुधार हुआ है और पैदावार में भी और समस्याओं में भी समस्याएं भी हमारी कम हुई हैं और पैदावार भी प्रतिवर्ष बढ़ा है चना हमने लगाया चना हमारा 20 20 मन चना हुआ 8 कुंटल बारिश की वजह से खराब हो गया था बहुत सारा फिर भी 8 कुंटल चना हुआ अगर उस उस समय बारिश नहीं होती तो कम से कम 12 कुंटल चना हमारा प्रति एकड़ के हिसाब से होता जो लोग कहते हैं भाई मतलब चना हमारे इलाके में होना बंद हो गया चना हमारे इलाके में तब से होना बंद हो गया जब से हमने यूरिया डी और केमिकल का प्रयोग ज़्यादा करा जैसे ही हम चना चना बोवाएंगे तो हम दो, दो साल से अगर केमिकल बिल्कुल बंद कर देंगे तो हमारे खेत में चना होना दोबारा से शुरू हो जाएगा और किसी भी तरह की कोई समस्या या कोई बीमारी हम समय से लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी प्राकृतिक खेती कुदरती खेती में किसान शुरू कर देते हैं पहली बात तो ये ये कमी करते हैं तो वो बिना सीख शुरू कर देते हैं मैं अपना अनुभव बताता हूँ 2009 में जिस दिन मैंने ये खेती शुरू करी थी केवल टीवी पे पर सुन के शुरू करी थी टीवी पे पर सुन के शुरू करी थी एकदम से पूरे खेत में कर दी मैंने शुरुआती दौर में बहुत नुकसान खाया सीखते सीखते क्योंकि सब कर करके कर सीखा और वैसे तो आदमी पूरे जीवन भर सीखता रहा है, ऐसा नहीं है परिपूर्ण कोई नहीं होता पर मैं मानता हूँ सत्रह तक मैंने सीखी सत्रह के बाद 2009 से सत्रह तक इतना मेरे को मतलब समझ में आ गया प्रकृति का साइकिल या खेती का साइकिल या कुदरती खेती का जो सिस्टम था कि उसके बाद मेरी किसी भी फसल में औषत पैदावार जो केमिकल वालों की के है उससे कम किसी में भी नहीं रही और कोई भी किसान अगर सही से सीख के सभी तरीके अपना के अगर प्राकृतिक खेती कुदरती खेती करेगा तो उसकी पैदावार बिल्कुल भी कम नहीं होगी इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी ने जो रखा है इसी का इसमें दावा होगा कोई भी आपका सवाल होगा या मतलब उसका बाद में ये सवाल है है है फोन मेरा है भी, भी भी फोन नंबर नंबर मेरा मेरा पे िस दो सो सतानी जवाब हेलो हाँ जी इस आप 2017 से पहले क्या गलतियां कर रहे थे जो आपने करनी बंद कर दी बहुत सारी कमियां हैं जी जो मतलब मैं मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा आप देखेंगे हमारी जो किताब आज जारी होगी और जो 2010 में जारी हुई थी दोनों में मुख्य तो मोटे तौर पे कोई फर्क नहीं है सिद्धांत शुरू से वही थे पर अलग अलग चीज़ों को जोर नहीं दिया गया था लिख दिया था किताब में और वो किसान ट्रेनिंग में सुन भी लेते थे हम भी ट्रेनिंग में बोल देते थे परंतु वो लागू नहीं होते थे किसानों को दो चीज़ें लगती थी एक तो इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और दूसरा यूं लगता था कि ये काम हो नहीं सकता तो दो में यहाँ से बीस किसान अपने खर्चे पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वगैरह गए वहाँ उन्होंने देखा कि जो सिद्धांत हमारी किताब में लिखे हुए थे और हमें लगता था कि इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है या इन्हें लागू करना संभव नहीं है वो उन्होंने वहाँ जमीन पर लागू होते देखे और लहलहाती फसल देखी फिर उनको समझ में आया कि ये जरूरी भी हैं और ये संभव भी हैं मैं उनमें से दो तीन चीज़ों के आपको उदाहरण दूँ शुरू में सब लोग गेहूं बोते थे तो गेहूं ही बोते थे मिश्रित खेती आमतौर पे नहीं करते थे अब अच्छी पैदावार लेने वाले किसान मिश्रित खेती कर रहे हैं दूसरी चीज सिंचाई के तरीके में शुरू में कोई बदलाव नहीं था जैसे हमारे यहाँ पानी की कई किसान कहते हैं जी पानी की मौज है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किले किले के क्यारे हैं तो शुरू में जैविक भी किसान भी ऐसे ही करते थे अब जैविक किसान किले में बीस बीस तीस तीस क्यारी भी बना रहे हैं मिश्रित खेती की है पानी का प्रयोग बदला है और सबसे देर में जो काम हुआ है होना सबसे पहले चाहिए था पर जो सबसे देर में काम हुआ है कुरड़ी सुधार गोबर की खाद को सही तरीके से सुधार करने का तरीका ये चीज़ें 2016 में जब वो महाराष्ट्र में देखकर आए तब तक तो असल में गेहूं की फसल तो बो चुकी थी उसके बाद फिर ये चीजें लागू होने शुरू हुई हैं और 2019 के हमें रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो गए हैं मोटे मोटी ये बातें हैं और कोई चीज जो फूल कुमार जी से कोई पूछना चाहे में सुंडी आती है हाँ आर्मी जरा वो कितनी गई थी और उसकी रोकथाम तो सुबह उससे पहले हमारा चना तैयार हो जाता है अगर हम बीस अक्टूबर से लेट लगाते हैं चना तो समस्या आती है और उसके लिए अग्नि स्तर एक कारगर दवाई है आप उसका दो बार प्रयोग करिए आपका समाधान हो जाएगा और एक बात और मैं बता दूं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उस समय तक हम एक ही फसल लेते थे हमारे को लगता था कि एक ही खेत में हमने बहुत सुना था बहुत पढ़या था एक खेत में दस दस फसल पंद्रह पंद्रह फसल ली जा सकती हैं परंतु हमारे को कभी लगे ही नहीं था कि ऐसा संभव भी है डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी ज़्यादातर हमारे को बताते थे तो हमने सोचा था इन्होंने कभी खेती तो करी नहीं इनके बताने से क्या वो है ये बताते रहेंगे ऐसा संभव नहीं है जब हम वहां देख के आए आज आप हमारा खेत देखोगे हमने एक एकड़ में बीस तरह की सब्जी लगाई है अभी और बाग लगाया है उसमें भी कम से कम पांच तरह के तो फलदार पेड़ नीचे हल्दी अदरक अरवी या मतलब कुछ ना कुछ और इंटरक्रॉप में कोई भी खेत में एक फसल है ही नहीं आज हमारे में कम से कम पाँच चार आठ दस बारह बीस तक फसल है आज हमारे एक एकड़ में ऐसे ही करना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा देखने से विश्वास हो जाता है केवल सुनने से जैसे कोई ना करने वाला बताए जैसे डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी हमारे को बता कर दे गेहूं में आप चना बो मेथी बो धनिया बो दो अलसी बो दो फलान बो दो बिल्कुल नहीं माने, हमने कभी भी नहीं मानी पर हम जब देख के आए हमने आते ही अगले साल सारी चीज मिक्स करके लगाई पैदावार में सुधार हुआ हमारा उत्पादन बढ़ा और हमारा खेत की शिथति भी सुधरी धन्यवाद मैं फूल कुमार जी के बारे में और एक चीज़ बता दूं कि इनकी अपनी ज़मीन केवल तीन एकड़ है इन्होंने पाँच एकड़ ठेके पे ली हुई है और आम लोगों की धारणा ये रहती है और फॉर्मल भी ये है कि तीन साल में जाके पैदावार बराबर होती है और इनको जो ठेका पाँच एकड़ ज़मीन इन्होंने ली वो शुरू में ही बात हुई थी कि पाँच साल के लिए ठेका मिलेगा तो मेरे दिमाग में भी ये था कि तीन साल तो ज़मीन सुधरने में लग जाएंगे पांच साल बाद वो फिर जमीन वापस चली जाएगी तो क्या फायदा होगा फूल कुमार जी ने मुझे कहा कि जी वो टाइम तो तीन साल सीखन में लाग है सीख मैं अपने खेत पे चुका हूं ठेके वाली जमीन पे पहले साल बराबर पैदावार लूंगा मैं तो ये जो समय लगता है ना हमें भी आज हम ये कार्यक्रम 12 साल बाद कर रहे हैं दो में हमने ये काम शुरू किया था 2012 में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं हालांकि ये होना तो 2019 में था पर कोरोना और फिर किसान आंदोलन और कुछ और चीज़ों के चलते 2019 में भी होता तो भी 10 साल हो गए थे पर वो 10 साल असल में सीखने के साल थे सही मायने में जैसा फूल कुमार जी ने कहा वो गुजरात का जो हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो दौरा था जो हमने खेतों पर जाके देखा उसके बाद सही तरीके से काम शुरू हुआ है और वो देख के एक किसान के मुंह से निकला था पता नहीं आज वो किसान यहाँ उपस्थित है या नहीं है कि जी ई भय निकल गया और इसलिए हमने उस किताब का नाम भी भय निकल गया रखा है तो ठेके की जमीन पे भी ये हो सकती है बशर्ते कि हम सीख के करें अब पानीपत जिले से रणजीत सिंह जी आएंगे सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया आपस में बातचीत ना करें क्योंकि थोड़ा गूंज की भी समस्या होगी आपस में बातचीत ना करें और जो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर पे काम है ये बाद में करिएगा अभी तो किसानों की बात आप सुनिए रंजीत सिंह जी